मोरदास कहाई नरयासा करई ta uh... दोषी तो को अपनाना चाहिए तो बताया कि भक्ति की प्राप्त करने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती है सत्संग कैसे प्राप्त हो उसके तो लिए दो साधन बताए एक तो बताया कि विप्रो में प्रीति रथें दूसरा ये साधन बताया कि भगवान शंकर जी में भी तीत रथ इन दोनों का कारण कल देख रहे थे भगवान का कारण ये बताते हैं कि विप्र कौन है जो सदविप्र है शास्त्रों की ज्ञाता है अन्य लोगों को भी शास्त्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा देते रहते हैं वो वित्र लोग हैं समाज में व्यवस्था बनी रहे सब लोग विकास करते रहे इसके लिए दो शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है एक बौद्धिक शक्ति की और दूसरी भौतिक शक्ति की बौद्धिक बने सन्मार्ग दिखाने वाले लोग हों समाज में वे स्वयं सन्मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी वही मार्ग बतावें दिखावें ये बहुत आवश्यक है अगर वो हो सनमार्ग पर चलने वाले और उस मार्ग को दिखाने वाले नहीं होंगे तो दूसरे लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती जो साधारण का स्वभाव विपदगामी होता है स्वभाव विपदगामी होता है अपने आप ही वो सिखाना नहीं पड़ता अपने आप गलत रास्ते पर जाते हैं उनको सही रास्ते पर रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयास करना पड़ता है प्रयास दो प्रकार के एक अपना आदर्श प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखें और दूसरा उनको शिक्षा भी दें समझाने की कोशिश भी करें उनको घेर घेर के बहुत प्रकार से उनको समझाएं लें नहीं समझाएंगे तो अपने मन से समझ में नहीं आएगा लेकिन ये आशा न करें कि जब इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो सब सीख ही लेंगे और सब सही रास्ते में चलने लगेंगे समाज में अधिकांश व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो तो ये सब सजा कुछ नहीं और सुनेंगे भी तो अगर नहीं देंगे और फिर भी उस रास्ते चलेगी नहीं चाहे जितना कल्याणकारी मार्ग हो चाहे जितना सही रास्ता बताया जाए लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको अपील नहीं करेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल बेकार दिखाई देगा और वे लोग दूसरे लोगों को पीड़ा पहुँचाएंगे कष्ट पहुँचाएंगे अपने स्वास्थ्य के लिए सख्त का कार्य करेंगे इन लोगों के लिए क्या किया जाए तो इनके लिए शक्ति चाहिए राज्य शक्ति साधन इन्हीं लोगो के लिए सत्पुरुषों के लिए शासन नहीं है सज्जनों के लिए नहीं है ज्ञानियों के लिए सम्मान को चलने वालों के लिए शासन का कोई अर्थ नहीं है शासन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो दराचारी हैं, वृद्ध हैं, सठ हैं, मूर्ख है परीड़ा पहुँचाने वाले हैं। उनके ऊपर जो है वो डंडा उनके स्तर के ऊपर खड़ा रहे तो उसी की वजह से थोड़े बहुत व्यक्ति जो है वो अपना सुधार कर लेंगे डंडा नहीं, नहीं दिखाई देगा उनको गडा उनके सिर के ऊपर नहीं छटकेगी तो फिर वो जो है वो सीधे रास्ते आ ही नहीं सकते और उनमें उनमे उसका स्वभाव इतना ज्यादा जाहिल और चाहे होता है कि चाहे इतनी मार खाए चाहे इतनी सजा उनको मिले चाहे इतना उनको को दिया जाए लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरते ऐसे ही लोग साथ होते तो ये तो समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति है सबके लिए इस प्रकार की व्यवस्था है तो दो प्रकार की शक्तियां प्राचीन काल से कार्य करती रही विपरों का काम है शिक्षा देना स्वयं सचारण करें शास्त्र का और उनके लिए विधान शास्त्र साथ है शास्त्र के विधान से उनको सबको समाज को सही रास्ते पर चला और फिर एक सरकार और उसका भी अपना एक विधान है जिससे कि जो शास्त्र के मत को न मान करके स्वेच्छा जारी होकर के में प्रवृत्त रहो उनको दंड का विधान उनके लिए जेल की व्यवस्था रखो उनके लिए कचहरिया रखो तो उनके लिए हो पुलिस रखो ये सब व्यवस्था उन्हीं के लिए है पुलिस उन्हीं के लिए कचहरिया उन्हीं के लिए जेल खाने होने के लिए ये सब सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं उन लोगों को सभी इस प्रकार से शासित रखो और अगर ये श्रो शक्तियाँ कमजोर हो गई तो समाज बेपतगामी होकर के अपने आप कु में जागेगा अपने आप जागे तो उसको कोई किसी को गिराने की जरूरत नहीं उसका रास्ता यही है कि वो हो ना समझे कि कारण जैसे बच्चे जो गलत काम करते हैं उनको तो समझ में नहीं आता इसी प्रकार से जन साधारण भी बच्चों से भी ज्यादा कहीं वही बुद्धि होती है उनकी बिगड़ी बुद्धि होती है वे सब अपना निराश कर लेते हैं इसलिए चौथे अध्याय भगवान ने कहा कि अगर ये सब व्यवस्था हम न और अवतार न ले और संतोष जनों के द्वारा ये सरकारें कार्य न करा तो ये सारा दृष्टि तो सबके सब सब नष्ट हो जाए आपस में इस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति बन जाए एक दूसरे को कम मार काट के खा जाए झगड़ा करते करते बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक बिगड़े कि हत्याएं बहुत अधिक होने लगे और सबको मारते चले जाए मारते चले जाए और सब मार करके साथ खत्म तो होकर अपने आप ही इनाश करके बैठ जाए उनकी रक्षा अच्छा के लिए उपाय यही है कि इस प्रकार उनको सन्मार्ग दिखाए रहो संयम बनाए रखेंगे आप स्वयं देखो विचार करके अगर जहाँ एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो अपना अपना स्वार्थ शुरू हो एक दूसरे को नोशन का सुटने लगे तो अपने आप लड़ाई होने लगी भैरभाव पड़ जाएगा और तो जहाँ भैरभाव पड़ेगा तो वो पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को मार को तैयार रहेंगे जब एक दूसरे एक दूसरे को मारेगा तो दूसरे के और कितने भाई बंधे होंगे उसको मार डालेंगे उसके भाई बंधु होंगे उसको मार डालेंगे उसके सहायक होंगे पर तो उसको डालेंगे आप देखेंगे गुंडे गर्दी शहर में होती है तो उनके क्या ग्रुप होते हैं एक लोग दूसरे को पराक्रम करता है तो उसको मार डाला पिछड़ों पता लगाने उसको मार डाला तो उसके ग्रुपाने उसको मार डाला बस मार डालने वाला काम उनका सब जगह उसी में उनकी मानता उसी में उनकी वीरता है बस इसी में जीवन उनका जरूर सबका रहता है और बराबर सारा सुनम का किसमें जाता है प्रोडक्टिव कार्य में नहीं जाएगा उत्पादन करें कुछ काम करे परिश्रम करें उसमें उनका समय नहीं लगेगा उनकी समय शक्ति किसमें लगेगी कि किसको कैसे घेरा जाए कैसे जाल में फांसा जाए कैसे उसको मारा जाए किस प्रकार से अवजान लाई जाए किसको कैसे चलाया जाए बस सारी शक्ति दिमाग लगाएंगे सारी शारीरिक में लगा करके अपना विनाश करेंगे सिंपल समाज की व्यवस्था में बस है की इन दो प्रवृत्तियाँ मनुष्य की जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसको दो शक्तियों के द्वारा द्वारा उसको संतुलित रखा जाए तो ये विप्रो का अपना स्थान जो है वो हो जो शास्त्र का ज्ञान रखते हो समाज को सम्मान पर चलाने वाले हो ऐसे व्यक्तियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहली जिम्मेवारी उन्हीं की बल्कि शासन के ऊपर नियंत्रण रखने का भी काम उन्हीं का है कोई ये कहे कि भाई शासन ही हमारी बात नहीं मानता तो ये ये भी जो वो हो ये बहाने है विप्रो को इतना शक्तिशाली होना चाहिए इतनी उनका विचार शक्ति कार्य उनका तेज इतना ज्यादा होना चाहिए कि दिवस होकर के ये शासक वर्ग उनके आदेश को माने उनके बताए हुए बात को उनको माने समझने के ध्यान दे मानना पड़े उसे इतनी शक्ति उसमें होनी चाहिए तब समाज की व्यवस्था चल सकती है तो वो सब व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही ये भगवान कहते हैं कि देखो समाज में जिक्र होंगे और वे लोग जो से शिक्षा देंगे सब शिक्षा देंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति तो उसको मानेगा नहीं तो भगवान कहते हैं वो हमारा प्रिय नहीं और ना उसे हमारी भक्ति प्राप्त होगी तो अन्य लोगों के लिए ये है कि वे ऐसे बिक्रो के आदेश का पालन करें उनका साथ करें उनको जैसा रास्ता को बताने समझने की कोशिश करें उसी प्रकार से चले तो विप्रो का आदर करने से उनकी आज्ञा का मानने से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर भगवान को प्रसन्नता है हम चाहते हैं भगवान पसंद हो भक्ति प्राप्त हो तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा करो तो एक बात है। हुई और दूसरी बात फिर अपनी आध्यात्मिक साधना और आगे बढ़ने के लिए कुछ इस तरह की भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन करके परमात्मा को जाने और परमात्मा में विश्वास करे और उस परमात्मा के निर्भर रहना सीखे जो यहाँ पर तो साधन बताए हैं उन साधनों का फल क्या है आज बता रहे हैं देखो कल तो शंकर जी की बात लेकर के विश्वास की बात की बात करिए धर्म के मार्ग पर चलने की बात कही तो पहला जो आध्यात्मिक विकास का ये है कि ये विपराधीन है शास्त्राधीन ने श्रद्धा के बल पर शास्त्र को समझे और उसको जो स्वधर्म है सामान्य धर्म है उसका पालन करें ये कर्मशास्त्र उसके बाद फिर यहाँ से ये यह है शंकर जी का तात्पर्य तरीके माने परमात्मा में विश्वास रखें ज्ञान प्राप्त करें परमात्मा विश्वास रखें उपासना करें विज्ञान प्राप्त हो भक्ति प्राप्त तो ये दूसरा जो है आगे इसके लिए जहाँ इनकी व्याख्या अच्छा जिन लोगों ने आचार्यों ने लिखी है रामचर मानस का वो ये कहते हैं कि भगवान जो है दो प्रकार के वर्ग उसके सामने है एक निवृत्ति मार्गी है दूसरे प्रवृत्ति मार्ग है तो जो निवृत्ति मार्ग है तो जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनके लिए पहले शिक्षा है और उनके शिक्षा लिए है कि वो विप्रो के चरणों में वंदना करें और उनके आज्ञा का पालन करें ये प्रवृत्ति मार्गियों के लिए शिक्षा पहले भगवान ने दी है और वहाँ पर विप्रो के लिए है और दूसरी शिक्षा जो शंकर जी के लिए जो है वो उनकी आराधना का वो निवृत्त मार्गियों के लिए है तो इस प्रकार व्यक्त होकर के ये साधना करे समाज में पहले कहें जन साधारण इत्यादि सज्जन लोग मुनि लोग बिप्र लोग और फिर वहाँ गुरु जन ये सभी सवान बैठे हुए हैं तो दोनों प्रकार के वर्ग लोग हैं उन दोनों के लिए शिक्षा है आगे चल कर के दोनों का फल भी दिखाते हैं आगे आज जो पढ़ा उसमें आप देखेंगे कि जो लोग प्रवृत्ति मारे हैं पहले उनके लिए कि वो सत्संग त्यादी करके शास्त्रों का ज्ञान करके धर्म की शिक्षा प्राप्त करके धर्म पर आचरण करके किस प्रकार का जीवन जीवन उनके लिए पहली शिक्षा है फिर दूसरी शिक्षा उनके लिए जो विश्वास रख करके शंकर जी के ऊपर आश्रित रहकर ज्योतिपति मार्ग जीवन जीते हैं, उनके लिए अब जितना दो भागों हुआ है आप फिर तो ध्यान से देखिए उसे पहले कहते हैं कहो कौन प्रयासा, भगवान कहते हैं बताओ भक्ति के मार्ग में कौन भाव हारी आपको तो बोझ उठाना है करना है बड़ी परेशानी का काम इसमें कौन सा है बड़ा सरल सी भक्ति मार्ग है कहते हैं जोग नमक जब तप उपवासा इसमें कोई योग साधना करनी है न, science, न कोई बड़ी बड़ी यज्ञ करनी है न जप करना है न तब करना है न कोई उपवास करना उपवास के माने भूखो मरना भी जरूरत नहीं है लंघन करना लंघन करने की भी जरूरत नहीं खाओ पियो भगवान की भक्ति करो उपवास की जरूरत नहीं कहते हैं कि जो की भी जरूरत नहीं जो इस प्रकार के कोई साधना करो उसकी भी कोई जरूरत नहीं मत बने यज्ञ कोई यज्ञ के लिए तमाम पैसा हो तमाम साधन जुटाओ सामग्री लाओ उधर परिश्रम करो फिर वो भी नहीं कोई यज्ञ से कोई भक्ति थोड़ी हो कहते यज्ञ की भी जरूरत नहीं भक्ति फिर हो सकती यहां तक कह दिया की जब तक की जरूरत नहीं जब तक की जरूरत भक्ति में जब तो करना ही पड़ता है तो उपासना जप करो तो कहते हैं कि जप की जो ऐसे जप की जरूरत नहीं अनुष्ठान करना पड़े अनुष्ठान एक लाख गायत्री मंत्र जपने तो इसका अनुष्ठान करने के लिए बैठे रोज तीन तीन घंटे करते हैं तब तो तेरी हो जाती है शरीर में दर्द होने लगता है ऐसा कोई प्रश्रम साध्य कोई आपको जप नहीं करना है कोई तप नहीं करना है तब करने के माना सर्दी के दिनों में रात के समय में आप सब भारी बैठे हुए हैं खुले मैदान में, में तपस्या कर रहे हैं गर्मी के दिनों में धूल में भारी बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं ऐसे करके कोई आप कोई कठिन तपस्या शरीर को कष्ट देने वाली भी नहीं करनी इसमें यह सबकी बात नहीं है तो प्रगति में करना क्या है करने कितनी आसान काम करना है करना यह सरल स्वभाव अगर सरल स्वभाव रहता है इसमें आपको कौन ऑपरेशन तो का काम करना स्वभाव सर्वगत्व सरल स्वभाव को माने जो मन बुद्धि में बात है वही बाणी में हो वही व्यवहार में हो हो गया सरल स्वभाव सर्व स्वभाव में आदे लगती है अगर मन में कुछ और है बोल कुछ और रहे हैं कर और कुछ रहे हैं तो कुटिल स्वभाव हो गया सरल स्वभाव में कोई निजत पड़ती है बस सिंपल सी बात देखो कितनी कितनी आसान बातें भगवान ने बता दी सरल स्वभाव व्यक्ति हो जाए तो बस गया और इस बात को भगवान प्रसन्न है कि देखो सरल स्वभाव है तो भगवान प्रसन्न है न मन कुटिलाई अब कहते हैं मन में कुटिलता न हो कुटलता में दूसरे लोगों को ठगने के विचार भी न हो धोखा देने की बात विचार भी न हो ऐसी बात है, मन में ना हो अपने सीधे सीधे काम करे अपने धर्म का पालन करे सही रास्ते पर चले धोखाधड़ी के काम न करे सीधा स्वभाव रहे भगवान की बद्धि हो गई यथा लाभ संतोष सदाई। अब देखो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको घंटे दो घंटे काम पड़े मेहनत का सर स्वभाव होने में कितना परिश्रम पड़ेगा रोज क्या घंटे? अगर मन में कुटिलता नहीं रखते तो उसके लिए रोज कितना काम करना पड़ेगा कोई मेहनत करनी पड़ेगी यथा लाभ संतोष सदाई जितना लाभ होता है मैंने काम अपना करें परिश्रम करें जो अपने अपने कर्तव्य उसको करते रहे लेकिन उसके बदले में जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखे संतोष रखने में कितना समय लगेगा कितनी कठिनाई पड़ेगी कितनी मुसीबत आएगी उस बात में संतोष सिंपल सी बात अपने मन में संतोष मान लिया संतोष हो गया तो भगवान ने सब सरल सी बातें बता दी कि देखो अगर ये सब व्यक्ति तो इस प्रकार से कर ले तो संतोष के साथ एक भगवान ही कहते हैं जब असंतोष व्यक्ति में होता है तो वो फिर काम कम करता है उसका फल ज्यादा चाहता है यह संतोष का लक्षण है और स्वयं समझता नहीं वो अपने आप में तो हिसाब लगाएगा कि मैंने बहुत काम किया और फल नहीं मिला आप मन में ऐसे सोचेगा लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति से कैलकुलेशन तो दूसरा व्यक्ति बताएगा आपने किया कुछ नहीं चाहते बहुत है दूसरा व्यक्ति बताए अपने आप से अपने आप को लगता है कि थोड़ा काम भी बहुत लगता है और दूसरे का बहुत काम भी थोड़ा लगता है व्यक्ति इसी में कैलकुलेशन लगाने में गलती हो जाती है उसकी और उसी में असंतोष हो जाता संतोष के माने ये है कि जित अपना, जितना कार्य करना है उतना कार्य अपना करें और उसके परिणाम तो तो की प्रवृत्ति मार्गियों की बात है जो गृहस्थ लोग वहां बैठे थे सभा में उन लोगों को बताते हैं कि अपना अपना परिश्रम पूर्वक कार्य करो और उसमें जो कुछ मिले उसमें संतोष रखो उन्हीं के लिए सब शिक्षा है लेकिन जब ये बात आई की मानो कोई निवृत्मार्गी है सन्यासी है, है, व्यक्ति तो उसके लिए संतोष ही नहीं उसके लिए ये है कि करो बहुत और बदले में कम से कम लो अब देखो उसमें प्लेज जो है अपने चिन्मिशन का क्या कहता है वी गिव मोर देन बात वी तरफ से करो तो बहुत जितना कि कोई व्यक्ति संसार में आसक्त होता है फिर वो उसके काम में जुटता है देखो सवेरे से छह बजे से निकल गया और आठ बजे तक तक भाग दौड़ कर रहा है और सांस नहीं लेता है जैसे वो काम करता है इसी प्रकार से काम करो लेकिन जब उसके उसके बदले में कुछ लेने की आवश्यकता हुई तब जितने में जीवन यात्रा मिनिमम में उतना लोग उससे आगे स्वीकार ही न संतोष की तो बात ही क्या ये भी जब जितना मिल गया है उसमें संतोष वो भी बात नहीं। उसको आवश्यकता से अधिक अब ये सब तिल लिए कौन से धर्म इसलिए जो वो हो थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है संतोष का तात्पर्य कहा किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए त्याग का है जब त्याग वृत्ति आ गई तो वहां पर संतोष का सवाल नहीं हो तो संतोष भी आगे है क्या? है? आगे देखो दूसरी बात कहते हैं कि मोर दास कहा करे वो विश्वासा विश्वास शब्द करके मैंने ये दिखाया भगवान ने कि वो व्यक्ति इस प्रकार से अपना कर्तव्य कर्म करे सर स्वभाव रखे कुटिलता न रखे और भगवान में विश्वास रखे भगवान में क्या विश्वास रखे की अब वो व्यक्ति सरस स्वभाव का है कुटिलता भी नहीं है संतोष रखने वाला है इस प्रकार से सज्जन लोगों के जो गुण है वो सब उसने धारण कर रखे हैं तो ये गुण भगवान को बहुत प्रिय है विश्वास रखे।, रखे और ये विश्वास रखे कि भगवान को ऐसा ही स्वभाव ऐसे ही व्यक्ति प्रिय है फिर अब जो कुछ व्यवस्था कर है वो भगवान सब करेंगे जब भगवान को प्रिय है तो भगवान के ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो वो जैसे बच्चों को माता पिता बच्चे माता पिता पर निर्भर रहते हैं और माता पिता उनकी देखभाल करते हैं ऐसे ही भगवान ने आगे चलकर करके देखेंगे उत्तरी कांड में भगवान कहते हैं कि मेरे दो प्रकार के पुत्र हैं उनकी सबकी देखभाल मैं करता हूँ समस्त संसार जितनी सृष्टि है सभी भगवान के पुत्र है तो दो प्रकार के बड़ा पुत्र छोटा पुत्र तो मेरे छोटे पुत्र की तरह से छोटे मन अभी ऊपर लिख करके अपनी नौकरी चाकरी में लग करके अपने पैरों को नहीं खड़े हुए हैं भक्त लोग ऐसे उनकी देखभाल हम ही करते हैं। बस जैसे कि बच्चे माता पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं ऐसे भगवान पर भरोसा रखो दूसरे किसी व्यक्ति पर भरोसा न रखो अब देखो भक्ति का तात्पर्य है कि भगवान के ऊपर निर्भर रहे और भगवान के उप, भगवान की शरण में रहे भगवान की शरणापन्न होकर करके और उन्हीं पर निर्भर रहना उदाहरण के लिए बिल्कुल आपके जैसे कि बालक जो अपने माता पिता के शरण शरण में और पर निर्भर निर्भर है ऐसी भगवान की रहो की ये कहते अगर ऐसा नहीं करता तो भगवान कहते ब्रिटिश के मानस को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं तो भक्ति क्या मैंने भगवान के ऊपर बिना विश्वास के कोई भक्ति नहीं मोर दास कहा है, और नरे आशा करें नर आशा करें मैंने किसी मनुष्य की आशा करे दूसरे व्यक्ति की आशा करे तो कहो कहा विश्वास तो भला बताओ उसको मेरे ऊपर क्या विश्वास क्या रूप बना देखो ये विचार करने की ये पंक्ति इस प्रकार के नए विचार हैं इस प्रकार के क्या इस प्रकार से रहा सकता है क्या इस प्रकार की विचारधारा जीवन व्यवहार इस दृष्टि से हो सकता है ये विचार करो उसको जैसा कि बता रहे जब तक नहीं समझ में आता है तब तक, तक सात्रों को सुनो। अब इसीलिए कहते हैं जब इस प्रकार की बातें कहेंगे तब फिर उसको जो है वो कहेंगे कि देखो अगर आपको नहीं समझ में आता तो सत्संग करो वहां आपको जीते जागते उदाहरण इस प्रकार के मिलेंगे सत्संग में जो ऐसे ही करने वाले मिलेंगे जो भगवान पर ही भरोसा रखने वाले होंगे उन्हीं की शरणापन्न होंगे उन्हीं की सेवा में लगे होंगे ऐसे व्यक्ति आपको वहां मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि ऐसे रहा जा सकता है और यही जीवन का उत्तम तरीका है सिर्फ तरीका जीवन का यही है वैसे अपने आप से बैठे हुए आसपास देखेंगे समाज में तो आपको कोई मिलेगा नहीं इस प्रकार का तो आप कहोगे कहा दिखाई देता ऐसा तो कोई है नहीं जब कोई है नहीं तो फिर कैसे करें बस निराश होकर के बैठ जाएंगे असंभव मान लेंगे इस असंभावना से छुटकारा पाने के लिए सक्षम क्या आवश्यकता <स्थिया> है यहां तक तो ये हुई जो प्रवृत्ति मार्ग है उनके लिए शिक्षा है इतनी बात है तीन चार बातें भगवान ने बता दी कि बस इतनी बात है सरल सी बात है और कोई बात नहीं है वो भक्त हो जाएगा इसीलिए और ये आशा की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति का सरल स्वभाव है तो झूठ बोलेगा अगर व्यक्ति में कोई कुटिलता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा जो कॉर्नरीज है इन्हीं में से सबकी अब आप देखो कि अगर ये चार पांच गो आ जाते हैं व्यक्ति में इस प्रकार का तो अन्यान पूरा अपने आप उसी में इम्प्लाइड है वो तो होंगे ही होंगे समस्त गुण भगवान ने वहां पर भरत जी को बताए हनुमान जी को बताया उस में, कि देखो कि संतों के लक्षण कितने हैं, वो सब संतों के लक्षण इसी में आ जाते हैं इतने संक्षेप में, में आप अखिर भगवान दोबारा कहते हैं बहुत बनाई कहा मैंने एक एक वेब खत्म हो गई एक बार भगवान को जो कुछ कहना था वो बोल दिया अब उसके बाद दोबारा फिर कहते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके कर बात क्या कहे ये ही आचरण बस्य में भाई कहते हैं देखो जो आज हम बताते हैं तरीका जीवन जीने का अगर कोई इस प्रकार जीवन जिए तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर केवल प्रसन्न हो बल्कि हम उसके बस में हो जाए अब देखो दो बातें एक तो व्यक्ति को व्यक्ति कोई किसी को तो प्रसन्न हो जाए और एक किसी के अधीन हो जाए भगवान जो तो है कुछ व्यवहार आचरण तो ऐसा है जिससे प्रसन्न होते लगता है कि इसकी सहायता भगवान करते हैं उसको, <laughs> उसकी आवश्यकता तो तो उसको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी कष्ट दुख इत्यादि प्राप्त होंगे ये सब हो गई लेकिन अब भगवान कहते हैं कि हम एक और तरीका बताते हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति करे ऐसे को व्यक्ति में आ जाए जो हम बताने जा रहे हैं तब तो हम उसके बस में हो जाए वो जो कहे वो हमें करना पड़े उल्टी बात मैंने ऐसा भी होता हम ताजेश देते हैं भगवान को ऐसा करो वैसे करना वो बात भगवान बताते हैं आगे कैसे कि वैर निक्रह नाथा न किसी से बैर विग्रह रखे विग्रह के माने विरोध और बैर के माने विरोध जब इतना बढ़ जाए कि मारकाट शुरू हो जाए मुकदमा चालू हो जाए ठंडा ठंडा चल जाए तो बैर हो गया बैर विग्रह कम ज्यादा विरोध एक दूसरे का इस प्रकार कम विरोध तो विग्रह अधिक विरोध तो बैर भाव हो गया और आस न कामना लौकिक भौतिक कामनाएं व्यक्ति में न हो काम हो तो सब कुछ छोड़ दिया और त्रास मैंने डरे नहीं निर्भय हो जाए सुख में सदा सब आशा कहते हैं उसके लिए आशा मैं दिशाएं वो चाहे जहां चाहे जिस दिशा में जाए सब जगह उसे सुख ही सुख है मैंने उसको ये जरूरत नहीं है कि वो इस नगर में रहे तो सुखी है इस गांव में रहे तो सुखी है घर में रहे तो सुखी है अरे वो दुनिया के किसी कोने में जाए सब जगह सुखी रहे सब हैं, जहा जाएगा वहां उसके पीछे पीछे जाएगा नंदी कहते हैं कि देखो, अपना अनुभव बताते हैं कहते हैं लोग बात तो वो नहीं कितने पापा में प्रवृत्त होते हैं उनसे पूछो भाई ऐसा काम क्यों करते दरअसल हानिकार है अरे साहब रोटी के लिए सब करना पड़ता है बड़ी रोटी, हो गई। बड़ी में रोटी मिलती है रोटी के लिए इतना करना पड़ता है ऐसा पुराने जमाने में कहीं भी कठिन रोटी नहीं थी महंगी रोटी नहीं थी आजकल की रोटी बड़ी महंगी बिना पाप के पेटेरिंग भरता है ऐसी रोटी हो गई है। कहते हैं इसके मनने है कि आप रोटी के लिए सब करते हो इसमें भगवान पर विश्वास नहीं है इसलिए सब करना पड़ता है अगर भगवान पर विश्वास हो तो क्या है आपको तो रोटी की चिंता ही ना करनी पड़ेगी भगवान स्वयं रोटी लिए घूमे आग भगवान कहते मैं तो उसके हो जाता।, क्या हो जाता हूं कि रोटी के स्वयं चिंता नहीं करती करनी पड़ती भगवान आगे आगे रोटी लिए घूम रहे कहते कैसे वो अपना बताते हैं कि हम तो वैसे तो बहुत जगह तो लोग बात को जान गए लेकिन एक बार हम लोग दो तीन लोग बिना नाम आम बताए आंध्र प्रदेश चले वहां क्या जा रही में भी कोई होता है और उखड़ी शहर भी इस प्रकार का कोई होता है और उस समय इतनी ज्यादा प्रसिद्ध